दस्तावेज का स्वरूप वीडियो कैसेट के रूप में अभी जो यहां संपन्न की है उसमें जीवन विद्या से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उसको आप तक पहुंचाने के लिए मैंने प्रस्तुत किया है जीवन को जिस विधि से मैं समझा हूं उसी विधि से आपको इंगित कराने का कोशिश किया इसके बावजूद आपको ये पूरे दस्तावेज के साथ आप लोग आप लोग गुजरे ही हैं आप लोग समझे भी होंगे और इसके अलावा और कुछ यदि प्रश्न करना है और कोई शंका हो आप लोग सब पूछ सकते हैं यहां उपस्थित सभी में मेधावी बाबा पहले से प्रचलित जो परंपराएं हैं और उसमें फंसा हुआ जो एक सामान्य आदमी है उसके बारे में आपका नजरिया क्या है देखिए, इसमें दो शब्द आपने प्रयोग किया परंपरा और सामान्य आदमी। ये तो बहुत अच्छी एक लक्ष्मण रेखा का रूप में होता है परंपरा के बारे में तो आप इंगित हो चुके मैं परंपरा को कैसा समझा हूं चार भाग में प्रस्तुत किया है वो है शिक्षा वो है राजगद्दी वो है धर्मगद्दी और चौथा गद्दी है व्यापार गद्दी ये चार गद्दी की बात है यही परंपरा का कर्णधार है यही परंपरा का नौका है यही परंपरा का रेलगाड़ी है यही परंपरा का पूरा का पूरा याद इसी में प्रकार अंतर से हर व्यक्ति सफर करता है ये सचाई इस सफर करते समय में मैंने जो देखा है परम्पराएं सब पूर्णतया झांझर हो चुके हैं तो ये सफर करने वाले आदमी को कुछ दे नहीं पाते खाली का खाली रह जाते हैं किन्तु ये चारों परम्पराएं इस प्रकार की आश्वासनों के ढेर लगाते हैं दिंग घाकते हैं कि हम सब कुछ आपको तारने के लिए शुरू किए जबकि तार तरता हुआ एक आदमी देखा नहीं गया जो जो तारने के लिए कहता है वो भी उसी में डूबा हुआ ही दिखाई पड़ता है इस ढंग से हमने देखा इस आधार पर मैंने घोषणा किया है मेरा घोषणा ये है परम्पराएं सड़ चुकी है निरर्थक हो चुकी है चारों परम्पराएं और यदि सार्थकता की यदि स्रोत है मनुष्य को मैंने ऐसा अध्ययन किया है तो मनुष्य इतने सब झांझर होते हुए हर मनुष्य कम से कम एंक्यावन प्रतिशत सटीक है एंक्यावन प्रतिशत सार्थक है एंक्यावन प्रतिशत से अधिक के सार्थक इसीलिए मनुष्य सुधर सकता है परंपरा सुधरने की जगह में इसके स्थान पर दूसरे परंपरा ही स्थापित होगा परंपरा को सुधारने की कोई काम नहीं है इसमें सुधारने के लिए कोई वस्तु नहीं है परंपरा जैसा है उसके स्थान पर दूसरे तरीके की परंपरा ही शुरू होगा यह सच्चाई है चाहे सार्थक शिक्षा हो असार्थक शिक्षा हो शिक्षा परंपरा रहेगा ही जो सार्थक धर्म हो असार्थक निरर्थक धर्म हो धर्म परंपरा रहेगा ही और सार्थक राज्य हो निरर्थक राज्य हो राज्य परंपरा रहेगा ही और जो वस्तु का आदान प्रदान हम तो व्यापार को विनिमय में देखा है सार्थकता को और वस्तु का आदान प्रदान होना ही है उसको व्यापार से सिकेंज जैसे निकाल करके विनिमय की रस्ते में लगाना है इस प्रकार से इसके स्थान पर दूसरा कुछ होने की काम की आवश्यकता परंपराओं को परंपराएं सुधरने वाले नहीं है कोई परंपरा सुधरता नहीं सुधरने की उसमें वस्तु नहीं है उसमें जो कुछ भी ताना बाना बनी हुई है मेटेरियल से वो मेटेरियल से कोई मानव के लिए सुधार वस्तु बनती है जैसा आपको उदाहरण के लिए बताओ जो जैसा राज्य का मूल तत्व है शासन ठीक है ना संविधान संविधान का पूरा आशय इतना ही है तो शक्ति केंद्रित शासन शक्ति केन्द्रित शासन का मतलब भी है गलती का गलती करो को गलती से गलती करो को और अपराध को अपराध से रोको युद्ध को युद्ध से रोको इसमें कौन सा आदमी को क्या कहना है भाई रोकने मात्र से कहां सुधार हुआ जितना रोकते गए उतने ही अपराध बढ़ा ये तो आप लोगों के सामने रखा हुआ है युद्ध को जितना युद्ध से रोकते रहे युद्ध की व्यसन बढ़ता ही गया वो घटता कभी नहीं है तो इस विधि से जो युद्ध का व्यसन तो वहां पहुंच गया है सारा धरती को नाश करें क्या पहुंच गया ठीक हो गए? व्यापार का व्यसन तो छूटता ही नहीं शोषण से वो तो आपको पता ही है तो इस ढंग से जो जहां तक धर्म का व्यसन है सब सबको आश्वासन देना है और क्या कहते हैं सम्मान पाना है इस जगह में बढ़ा गया है अब क्या किया जाए आश्वासन क्या देना है पापी को उतारूंगा एक आश्वासन है स्वार्थी को परमार्थी बनाएंगे ये आश्वासन है अज्ञानी को ज्ञानी बनाएंगे ये आश्वासन है अभी तक तो ना आपने कोई गवाही देखा ना मैंने देखा अब कोई माता पिता देखे होंगे तो हमको बताते रहेंगे हम देखता रहूंगा ये स्थिति रहेगी इसीलिए परम्परा मेरे नजरिया में परम्पराएं सड़ चुके हैं अच्छी तरह से खाद हो चुके हैं इसमें कीड़ा पड़ चुका है ये मानव सेवन योग्य नहीं रहा या मानव सेवन योग्य मेटीरियल ही उसके पास नहीं रहा दो में एक रहा हम आज तक भरमते ही रहे मैं गलत हूँ आदमी क्या सोचता रहा आदमी हर आदमी ये सोचता रहा अब मैं स्वयं गलत हूँ परंपराएं सही ये मान के चलता रहा हम इसी जगह ऐसी आदमी का आँखी खोलना चाहता हूँ परंपरा कहा कि नहीं परम्पराएं रहें अपने जगह में हम उनसे लेन देन नहीं करते मैं सीधा आदमी से संबंध हूं मैं एक आदमी हूं आदमी के साथ हमारा रिश्ता है हमारा संबंध है हम उनके साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं हरिहर एक तरफ तो आप परंपराओं को सड़ी हुई बताते हैं जबकि दूसरी तरफ आदमी उसी परम्परा में पक करके आया हुआ है तो आदमी को भी उस परंपरा में पकने की वजह से सड़ा हुआ होना चाहिए आप कहते हैं कि तब भी आदमी 50 प्रतिशत से अधिक सार्थक है इस आदमी के सार्थक होने से आपका क्या आशय है मेरा आशय यह है अभी आपको ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा अभी तो चार परंपरा की बात कही गई है इन परंपरा में अपने सुधार की कोई जिज्ञासा नहीं है परम्परा का मतलब गद्दी परस्तों को जो गद्दी में बैठा हुआ जो व्यक्ति होते हैं और गद्दी में गद्दी के रूप में जो दस्तावेज होते हैं इन दोनों में जिज्ञासा का आधार नहीं है इस आधार पर वो सड़ चुका है तो जबकि इसका विपरीत हर मनुष्य में किस कोई ना कोई कोने में जिज्ञासा का उदय रखा हुआ ही है जिसको हमने देखा है इस आधार पर मैं कहता हूं यह अंवन हर मनुष्य ठीक है इक्यावन प्रतिशत से अधिक ठीक है और ये पूरा साठ चुका है इस आधार पर कहता हूं इसमें कहां तक आप सम्मत हैं असम्मत हैं आप बता सकते हैं बाबा आपने अभी जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई उसको हम लोग सुनते रहे उसमें आपने विकास की बातें की हैं हम लोग तो किसी गांव में सड़क हो जाना बिजली लग जाना अस्पताल स्कूल बन जाना या कुछ आर्थिक आमदनी का बढ़ जाना इसको हम लोग विकास कहते हैं आपने इस जीवन विद्या के प्रकाश में अस्तित्व को जैसा देखा तो विकास से आपका स्पष्ट रूप से आशय क्या है यह बहुत साधारण बात है इस रिकॉर्डिंग में भी वो स्पष्ट हुई है एक बहुत ही शुभ बात आपने कहा है जो अभी तक की मान्यता में आप में मुझ में कोई अंतर नहीं इसमें हम सम्मत हैं सड़क बन जाये रेल लग जाये गाड़ी हो जाए मोटर हो जाए दवाखाना बन जाए डाकखाना बन जाए ठीक है ना उसके बाद अभी ये कह रहे हैं हर एक तासील में जेल बनना है ये विकास का आधार बता रहे हैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूं और कोई इसके ऊपर हम कुछ कहेंगे नहीं ये ऐसा कह रहे हैं भाई और कई, कई तासीलों में जेल बन चुकी है मैं आपको याद दिलाना चाहते हैं ये सबको ये विकास मानते हैं और दूसरा चमकता हुआ मकान बन जाए इसको विकास कहते हैं आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूं ये अभी तक की परंपरा में ऐसे ही नजरिया है इसमें तो रहने। और दोरा नजरिया के प्रति हमारा बहुत बड़ी भारी विरोध हुई नहीं है ये सब मनुष्य को सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी जो चाहिए साधन उसके क्रम में ये सब समाहित होते ही ये बात भी समझ में आया है हमको किंतु इसको उपयोग करने के क्रम में उपयोग सदुपयोग दुरुपयोग ये इस ढंग की काम है ये तो इन सबको सदुपयोग करने के लिए हम सामाजिक चेतना की आवश्यकता है यांत्रिक चेतना से हम कहीं न कहीं गलती और अपराध में ही चले जाएंगे इसलिए मानव को कहीं न कहीं आ, मैंने व्यवहारिक चेतना सामाजिक चेतना व्यवस्थात्मक चेतना की आवश्यकता है इस चेतना को भरपाई करने की क्रम में ही ये जीवन विद्या का एक प्रस्ताव रखा है इसके बाद शिक्षा का मानवीकरण एक प्रस्ताव है इसके बाद परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था एक प्रस्ताव है किन तीनों प्रस्ताव के आधार पर यदि अपन नजरिया डालें यही वस्तुएं थोड़ा सा उपयोग से ज्यादा लगने लगता है ज्यादा दिन तक यही वस्तुए चलने योग्य होते हैं और धरती को कम से कम घायल करने वाली बात आती है ये पूरा का पूरा धरती से ना हमको उपलब्ध होता है जितना कम से कम धरती को घायल करें उतने ही हम ज्यादा से ज्यादा दिन तक टिकाऊ होते हैं अन्यथा जो धरती को ही बर्बाद करके आदमी कहाँ रहेगा इस नजरिया से इस प्रकार से कहा गया मनुष्य का विकास का प्रमाण मनुष्य विकसित हो गया इसका प्रमाण एक की है तो परिवार में समाधान और समृद्धि को प्रमाणित कर सके के सार्थक हुआ और हर मनुष्य स्वायत्त हो सके अर्थात समझदार हो सके ये प्रमाणित हुआ होते ही है और जो समाज बने इसका क्या अर्थ है अखंड समाज में मानव जाति को एक ही जाति के रूप में हम समझ सके व्यवहार कर सके मूल्यांकन कर सके सामाजिक हो और व्यवस्था का मतलब हम अभी पहले से बताया है जो पांचों आयामों में भागीदारी कर सके उस स्थिति में हम व्यवस्था में जीते हैं समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर ही रहे हैं यह हमारा मनुष्य की विकास का मतलब है इसको हम जागृति भी कहते हैं ठीक है और सामाजिक भी कहते हैं व्यवहारिक भी कहते हैं व्यवस्था भी कहते हैं ये व्यवहारिकता के मतलब है अभी तक व्यवहारिकता का मतलब ये रहे जिनको जिससे ज्यादा पैसा मिले ज्यादा सुविधा मिले इसको व्यवहारिक मानी गई थी जैसे आपने आपने भी कहा है ये सब चीज मिल गया तो मैंने मैंने व्यवहारिक वे, हो गई ऐसा सोचते थे इसी को विकास मानते थे जबकि इसमें विकास का कोई सुख तो मिला नहीं ये तो बहुत साक्षित है तो छोटी सी बात रही है तो विकास का सुख मिलता तो अभी भी मान लेते कहा मिल पाता है वो तो मिलता नहीं है और सुख मिलने के लिए चारों चीज चाहिए समाधान भी चाहिए समृद्धि चाहिए अभाय चाहिए सह अस्तित्व चाहिए ये चारों पदार्थ के बिना चौंमुखी हमको सुख तो मिलने वाला नहीं है आप हम कुछ भी कर लें। तो इसीलिए मानव का विकास को हम जो मूल्यांकन करने के लिए ध्रुवीकरण जो होती है ये मानव का उद्देश्य है मानव का उद्देश्य पूर्ति होती है तो मानव विकसित हुआ ऐसा कहना चाहिए ये इसी में हम सार्थक हो पाते हैं अभी जिस जगह में वह विकास का मंजिल बनाए हैं इस जगह में हम सार्थक होना तो नहीं हुआ जय हो मंगल लो कल्याण एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ डार्विन उसने भी विकासवाद की बात कही है और आज विज्ञान जगत में उसका विकासवाद जो है लगभग स्वीकृत है कुछ चुनौतियों के साथ तो डार्विन ने जो कुछ किया आपकी परिभाषा से या आपके प्रतिपादन से ऐसा नहीं लगता कि डार्विन ने जैसा प्रतिपादित किया है उसको हम विकास कहें तो डार्विन ने जो किया उसको आप क्या कहेंगे या उसके विकासवाद की जो अवधारणा है उससे जो परमाणु में विकास की बात जो आपने की है वो किस तरह से भिन्न है और उस सम्बन्ध में आप क्या कहना चाहेंगे वेरी गुड बहुत बढ़िया यह एक मार्मिक प्रश्न हो सकती है बहुत संगीन प्रश्न बनाया आपने धन्यवाद देखिए इसमें बहुत थोड़ा सा नजरिया से नजरिया की खेल है ये डार्विन जो कुछ भी अपने को प्रस्तुत किया शरीर रचना के आधार पर विकास को प्रस्तुत किया पहला चोट इतना ही जैसा एक कीड़े का रचना एक किवाच का रचना एक जो का रचना और गाय का रचना घोड़ा का रचना शरीर का भला तो वैसे ही मनुष्य की शरीर रचना इन शरीर रचनाओं में आधार बनाया हड्डियों को तो हड्डियां जो है किस प्रकार से कितना लंबा कितना चौड़ा होने से ये विकास हुआ मनुष्य का शरीर को ध्रुव मान लिया उन्होंने मनुष्य का शरीर की रचना को आधार मान लिया ये इसके पीछे की शरीर रचनाओं को जोड़ते गए इसके बाद ये बनाए इसके बाद ये बनाए इसके बाद ये बना ऐसा वो कहते हैं उनका शरीर रचना के पक्ष में कहना कोई तकलीफ नहीं है मानव के अर्थ में कहना पूरा तकलीफ अभी तक प्रमाणित हुआ नहीं ना कभी होने वाला है क्यों नहीं होने वाला जीवन ज्ञान को था नहीं, नहीं। जीवन ज्ञान के कोई एक ध्रुव रूप में मान करके उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में ही माना होता है अभी भी जो कोई भी विकास को खोजते हैं जो शरीर की शरीर संबंधी वो हड्डियों को ही खोजते हैं हड्डियों में ही नृतत्व को खोजते हैं और उसके लिए नोबल प्राइज होता है डिग्रियां होते हैं नौकरियां मिलते हैं ये सब हम जानता हूं इसमें हमको थोड़ी शंका है किंतु अंतर क्या है उनका विकास का ध्रुव है मानव शरीर ठीक है <coughs> मानव शरीर में जो कुछ भी हड्डियों का रचना है ढाचरा जिसको कहा जाता है वो ढचरा को आधार माना हड्डी ढचरा को उस हड्डी ढचरा में क्या खूबियां हुई है उसको बताया है इसमें आप हमको तकलीफ होने की कोई प्रश्न भी नहीं है किंतु उसी के साथ महान तकलीफें ही है यही मनुष्य का सर्वोपरि विकास है ये कहते हैं तो शरीर को तैयार करके मानव बन जाना था ऐसा हुआ नहीं मानव जैसा है वो मानव हड्डी की ढचरा के आधार पर व्याख्यात होता नहीं है इस विधि से उसका गवाही यही है वो स्वयं लिखते समय मैं स्वयं इस इस दायरे में स्वयं व्याख्यात नहीं होता वो खुद दे लिखा है इससे ज्यादा क्या कहना है आपको क्या कहना वो जो डिष्ठरा के आधार पर वो मानव को व्याख्याित करने गए, है इस ढचरा के अंदर तो हम स्वयं व्याख्याित नहीं होते, ऐसा ही कहता है वो उसके बाद क्या चाहते हैं? वो मानव को व्याख्यात करने में असमर्थ रहा इस बात की सम्मति उनके साथ भी जुड़ी हुई है अब विकास का क्या मतलब है शरीर एक रचना विशेष है ठीक है रचना में श्रेष्ठ श्रेष्ठतम रचना के बाद हो सकता है तो विकास कह लें हमको क्या तकलीफ है इसमें उसमें भी तकलीफ नहीं है भाषा आप कुछ भी कर लो किंतु रचना विधि में आप श्रेष्ठता को विकास कहते हैं ये मेरा संबोधन की विधि ये बनता है विकास जो होता है विकास का ध्रुव बिंदु बनता है वह जीवन है जीवन यदि नहीं होता शरीर से कुछ आप काम नहीं कर पाओगे मरा जिंदा ये व्याख्या ही नहीं होती तो ये जो मरा जिंदा का व्याख्या हर दिन आपके सम्मुख हमारे मेरे गुजरता ही है इसके आधार पर आप स्वयं निर्णय ये ले सकते हैं जो जो शरीर को जीवंत बनाने के लिए जो वस्तु है ये ही जीवन है इस जीवन के बारे में पूरा कार्यक्रम अभी दो दिन में हम अपन प्रस्तुत किए हैं उसको सटीक अध्ययन करना चाहिए अध्ययन के बाद कोई शंका होता है तो मुझसे पूछना चाहिए उसको ठीक से समझने की जिज्ञासा होना चाहिए यही हमारा अपेक्षा है इसलिए जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव है ना केवल शरीर के आधार पर भी मानव नहीं है केवल जीवन के आधार पर भी मानव नहीं है इसीलिए जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में हम मानव का संज्ञा पाते हैं और परमाणु में जो विकास होता है वो दूसरे अर्थ में है गठन पूर्णता के अर्थ में विकास है ठीक है क्योंकि हरेक परमाणु गठनशील है और हरेक गठन में एक से अधिक अंशों का होना जरूरी है हरेक परमाणु में एक मध्यांश मध्य में स्थिर रहने वाला और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला अंशों की आवश्यकता है ये स्वाभाविक रूप में अस्तित्व में होना पाया जाता है इसी का नाम है परमाणु ऐसे परमाणुओं में अनेक संख्या माने दो सं कम से कम दो से लेकर अनेक अंशों का संख्या समाय रहती है इसी क्रम में वो परमाणु जो जिस, जिसको जो हम तृप्त परमाणु कहते हैं वो भूखे परमाणु से छुटने के लिए या जीर्ण परमाणु से छुटने के लिए प्रयास क्रम में वो स्वयं सिद्ध विधि से जीवन पद भी सिद्ध हो जाता है अनेक प्रजाति के परमाणु हैं उसमें से एक प्रजाति का परमाणु जीवन है इसमें किसको क्या तकलीफ है भाई ये सही है अंशों का समावेश होना घटना बढ़ना है ना चीज वो जीवन परमाणु में होता नहीं है इसीलिए अक्षय शक्ति अक्षय बल होना बताई गई है ठीक है इस ढंग से जब परमा जीवन परमाणु को विकसित वस्तु हम कह रहे हैं विकास के बाद जागृति की बात कर रहे हैं जीवन में ही जागृति होती है जागृति का परमावधि क्या है जानना मानना होता है यह बताया पहचानना निर्वाह करना पहले परमाणु अंश से ही शुरू हुई है परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है इसलिए निश्चित अच्छी दूरी में रहकर के व्यवस्था को समीकरण किए हैं व्यवस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं यही भौतिक क्रियाकलाप रासायनिक क्रियाकलाप के रूप में गण्य होता है ठीक है और रासायनिक क्रियाकलाप के तो चर्मोत्कर्ष रचना अभी तक की इस धरती पर मानव शरीर के रूप में प्रमाणित हो चुकी है जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव प्रमाणित होता है जीवन जागृत होकर के शरीर के द्वारा जागृति को प्रमाणित करता है इतनी बात होती है इसीलिए जो शरीर को जीवन मान डार्विन ने इसीलिए संवेदनशीलता के सीमा में ही आदमी अपने को डाल करके पचने के लिए तैयार हुआ इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग मने पचते नहीं है बहुत सारे लोग उसमें जिज्ञासु रहते ही है इसीलिए मैंने कहा है आदमी परंपरा से ऊपर है परंपरा बहुत ही सड़ चुका है ये बात आपने कहा बाबा जब आप दिल्ली गए हुए थे तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वेंटा चलैया जी आपकी मुलाकात हुई उस समय आपने सार्वभौम न्याय की क्या अवधारणा उनके दिमाग में है ऐसा आपने सवाल किया था तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था भारत के लिए अलग न्याय पाकिस्तान के आदमियों के लिए अलग न्याय भारत में हिंदुओं के लिए न्याय की परिभाषा अलग मुसलमान की अलग इस तरह से तो आदमी एक भयानक भ्रम की स्थिति में पड़ जाता वही, है वही तो ऐसा कोई सार्वभौम न्याय का स्वरूप आदमी जब आदमी को आपने विकास के संदर्भ में एक अलग ढंग से व्याख्याित किया एक, एक नया दृष्टिकोण आपने प्रस्तुत किया है तो न्याय की मनुष्य जीवन में न्याय की क्या स्थिति बनती है और एक बात आपने अपने उद्बोधन में और भी कही है कि न्याय जो है परिवार में प्रमाणित होता है हम लोग न्याय का प्रमाण अदालतों को मानते हैं अदालत ने जो फैसला दिया वो तो न्याय है ऐसा हम लोग मानते हैं आपने बिल्कुल एक भिन्न बात कह दी है कि न्याय परिवार में प्रमाणित होता है तो सार्वभौम न्याय के स्वरूप के बाबत और परिवार में ऐसा न्याय कहां कैसे प्रमाणित होता है उसको थोड़ा स्पष्ट करिए ये ये तो आ चुकी है जो ये जो जीवन विद्या के क्रम में इसका सूत्र सूत्र रूप में कहा गया है संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति न्याय यही है उभय तृप्ति होना बहुत जरूरी है उसमें संबंध का होना जरूरी है उसमें मूल्यों का होना जरूरी है मूल्यांकन होना जरूरी है ये इसका एक पूरा का पूरा एक तादाद एक गति है एक तरंग है एक सार्थक मंजिल है मंजिल है मनुष्य तो होता ही है मनुष्य के साथ जड़ चैतन्य संसार का संबंध बना ही रहता है इसको आप नकारो चाहे साकारो रहता है ही तो हवा के साथ आपका संबंध नहीं है ऐसा कोई चीज आप बना नहीं सकते हैं नैसर्गिकता के साथ आपका कोई संबंध नहीं है ऐसा बना नहीं सकते हैं मानव के साथ आपका संबंध नहीं है ऐसा कुछ बना नहीं सकते है इस प्रकार की व्यर्थ की प्रयास बहुत कुछ हुआ है ये सब हमको समझ में है क्या क्या प्रयास हुआ है जितना धृष्टताए आदमी ने किया है जितना सज्जनता किया है सारे बात हमारे नजरिया में है कोई चीज ओझिल नहीं है और घोर परिश्रम किया है हट किया है साहस किया है और विवेक का भी प्रयास किया है विवेकपूर्ण प्रयास भी किया है सब करके अंत दो गत्वा हम परंपरा को कुछ देने पाए बात इतनी, ये सब वंधनीय है स्तुति है और सराहनीय है ये सब बात कहा जा सकता है किंतु परंपरा के लिए हमको कुछ दिया नहीं ये सब करने का मतलब सारा तप योग अभ्यास करने का पूरा मतलब आदमी समझदार होना प्रमाणित होना परंपरा में उसको घूमना यही बनता है मैं तो साधना किस बात की बाकी जो हम समझते ही नहीं है ऐसे बातों के आधार पर जो कही गई, उसमें तो लोह लुहान हो ही चुका है थक थक तो करके तो बैठ ही गया है मुक्ति के लिए जो दौड़ करते थे उसमें शायद है अभी आवाजें बहुत काफी धीमी है और दब चुकी है और पहले काफी बुलंद थी मैं ये साठ वर्ष की स्मृति से कह रहा हूं साठ वर्ष के समय में पहले जो बुलंद थी आज वो बुलंद नहीं है मुक्ति के बारे में भक्ति के बारे में भी वैसे ही है वो दब दब चुका है उसको दबने का मूल कारण हमें यह समझता हूं ये संग्रह सुविधा ही है संग्रह सुविधा का छाया उस आवाज को दबा दिया ऐसा मेरा एक मूल्यांकन है इसमें बहुत सारे लोग नहीं हो सकते हैं ये भी हम जानता हूँ किंतु हुआ इतने ही है मेरा मूल्यांकन यही है ये मुक्ति के बारे में तो कथा ऐसी है आप बात बातचीत संग्रह सुविधा के बारे में कैसे आदमी लट्टू है आपके सामने ही दुकान बिछा है इसको क्या आपको वर्णन तो करना नहीं है और संग्रह सुविधा विधि से भी हमको कोई समाज बनता नहीं है और इससे भी भक्ति विरक्ति से भी कोई समाज बना नहीं है इसीलिए परंपरा इतने के लिए ही है इसके अलावा कोई परंपरा है तो वही है व्यापार व्यापार तो संग्रह सुविधा के ऊपर चली ही दिया है ठीक है इन दोनों जो अंतिम बिंदु है इसके आधार पर कोई परंपरा बनी नहीं है और इसीलिए परम्परा मैंने निरर्थक है, है। यह कहना बनता है कहने का अधिकार बनता है कैसा बनता है अधिकार ऐसा कहने का अधिकार बनता है यदि सार्थक हो जाता तो अपन सराहने मात पोल में मा लाना पड़े थे कहा सार्थक हुआ यह सार्थक नहीं भक्ति विधि से कोई समाज हो जाता अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हो जाता उसको हम पूजा ही करते विरक्ति विधि से कोई सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज होता तभी भी फूल माला चढ़ाते हैं और यह संग्रह सुविधा से यदि अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था होता हम फूल माला चढ़ाते नमन करते अभी भी हम नमन करते हैं आशा अभी भी रखते हैं किंतु निकलता नहीं यह या आपको याद दिलाना चाहते हैं कैसी बात है तो ये तो इसीलिए यह हमारा मूल्यांकन में यही निकलता है परम्पराएं निरर्थक हो चुके हैं परम्परा के बारे में पुनर्विचार करने की जरूरत है वो जरूरत कौन करेगा आदमी करेगा आदमी कैसा करेगा क्योंकि एंक्यावन प्रतिशत सही है इसीलिए बाकी प्रतिषेद को भरा जा सकता है बस इस टेंगे काम हो गई अपना <laughs> बाबा आपका सारा प्रतिपादन ही अस्तित्वमूलक है आपने अस्तित्व को समझाया है कि सत्ता और अनंत प्रकृति का साथ साथ होना सत्ता में सत्ता में अनंत प्रकृति साथ साथ है इस तरह से अस्तित्व सर्वस्व है ऐसा आपने प्रतिपादित किया है हम लोग जैसा देखते हैं कि एक वस्तु यहां पर रखी हुई तो यहां पर कोई दूसरी चीज नहीं आपने सत्ता को जो पारगामी कहा कि जहां खाली जगह है वहाँ तो सत्ता या परमात्मा नाम की चीज है ही जहां पर कोई वस्तु ठसाठस थस विद्यमान है वहां भी सत्ता विद्यमान है ऐसा जो आप कहते हैं हम लोग तो उसको देखे नहीं है जानते नहीं है तो उसको थोड़ा और समझाइए हम आपके भी श्रीमुख से उसको सुनना चाहते हैं क्या, क्या बात है शुभ वस्तु ये ही हो देखिये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न का बखूबी से प्रस्तुत प्रस्तु किया यह स्वागत ही है हृदयंगम करने योग्य है स्पष्ट होने योग्य है ये तीनों बातों से हम सम्मत हैं तो इसमें एक बहुत ही मूल बात यही है व्यापक वस्तु हमको बहुत जल्दी समझ में आता है सब जगह में एक सा विद्यमान वस्तु हमको समझ में आता है जिसको हम खाली जगह कहें, शून्य कहें, ब्रह्म कहें, व्यापक कहें, कुछ भी कहते रहो ये वस्तु है ये क्या चीज है ये स्वाभाविक रूप में आप हमारा मन पर प्रभाव डालता है ये वस्तु है मूलतः ऊर्जा ऊर्जा का मतलब अपने ताकत से कोई प्रेरित होने योग्य वस्तु है यह स्वयं वस्तु है ऐसा वस्तु है इसमें जो कुछ भी इन इसमें है ये सब इससे प्रेरित होने योग्य वस्तु है उसका प्रमाण वस्तुओं की क्रियाशीलता के साथ प्रमाणित किया प्रेरित होना कैसा हुआ भाई क्या ऊपर से धक्का मारता है क्या हाँ, ये, सवाल है। ये सवाल है तो अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए धक्का देते हैं तब स्टार्ट हो जाता है धक्का देता है क्या ऐसा सोचा गया तो पहले ऐसे भी लोग सोचे पहले कोई एक धक्का खाया एक शुरू हो गया एक एक उसके बाद उसके बलबूते पर दूसरा एक दूसरा, शुरू हो गया धक्के से शुरू हो गया या धक्का मक्की से ही सब शुरू हुआ ऐसा भी कहा गया है ऐसा भी प्रस्तुत किया <laughs> तो क्या इसको हमने परिशीलन किया ये इसमें कोई धक्का देने वाली वस्तु है क्या इसको हमने ऐसा पहचाना इसमें तरंग दबाव दोनों नहीं है तरंग ना हो दबाव ना हो धक्का देने की बात आती नहीं है जैसा अनुभव एकदम उल्टी बात है। उ, उल्टी बात हो गई नहीं है जे ध, तरंग होना चाहिए दबाव होना चाहिए तभी धक्का वाला बात आ सकती है धक्की वाली बात थी बात आने के वहां जड़े नहीं है तो धक्का क्या ला हाँ। अब क्या किया जाए उसके बाद सोचा कस्तु तो प्रेरित ही है अवर्जित है ही है क्रियाशील है ही है ये तो प्रमाण ही रखा है है ना? ये सर्वत्र एक सविधिमान ही है ये भी प्रमाण रखा है उसके बाद पुनः और वस्तु के निकट गए ये व्यापक वस्तु से वस्तु के साथ साथ जब वस्तु के निकट गए, ये भी हम पा गये इस व्यापक वस्तु में डूबे भी हैं और घिरे भी हैं ये दोनों पा गए ये आपको भी समझ में आता है मुझको भी समझ में आता है और एक एक अलग होने के अर्थ भी ये एक दूसरे के बीच में ये व्यापक होने का ही अर्थ है ये व्यापक वस्तु एक दूसरे के बीच में ना हो ये अलग होते ही नहीं है अलग कर भी नहीं सकते ये बीच में ये व्यापक वस्तु है इसीलिए ये एक एक अलग भी होता है एक एक जुड़ता भी जुड़ने का भी एक विधि है बिखरने का भी एक विधि है ठीक ठीक समझने के इसी ढंग से क्या हो गया रचना विरचना की पूरा आधार आ गया इसी सूत्र से रचना भी होता है विरचना भी होता है इसका आधार आ गया और ऊर्जा संपन्नता है ही है वस्तु में क्योंकि क्रियाशील है ही है और इसको अब कैसा किस भाषा से कहा जाए कि ये ये वस्तु भिगा है कहा जाए या थोपा है कहा जाए धक्का दिया है कहा जाए हाथोडी लगाया जाए लगाया गया है ये कहा जाए क्या भाषा प्रयोग करोगे कोई ना कोई भाषा प्रयोग करोगे तो मैं मैं जो प्रयोग किया हूं वो सूट नहीं करता है तो दूसरा प्रयोग करोगे एक बात यह हो ये, ये वस्तु पुनः पुनः दूसरे ढंग से हम अध्ययन किया तो एक एक में रूप में जो दिखती है वो वस्तु की मैंने आयतन और ये जो व्यापक रूप में दिखता है इसका आयतन कहीं ना कहीं समान है या भिन्न है ये बात के, बात सोचा गया व्यापक वस्तु का कोई आयतन बनता ही नहीं सीमा ही नहीं बनता एक हो गई सीमा नहीं बनता है तो तब क्या किया जाए असीमित वस्तु में सीमित वस्तु में रहना हुआ रहना हुआ तो इसका दो हो सकता है नहीं तो जहां जो चीज रहता है वहां उसको हटा दिया है हटाने के लिए उससे वो बलवान होना जरूरी है ये ये, ये आ गया ये आने पर पता चला तो वस्तु का गुरुता ज्यादा है व्यापकता की गुरुता कम है ये आ गई ये व, द, यथार्थ में क्या देखा सारे वस्तुएं शून्यकर्षण में है क्या हलत क्या बात देखा देखा भी कैसे देख लिया तो ये देखा ये धरती भी शून्यकर्षण में है सूरज भी कन्स्य शून्यकर्षण में है पूरा ये सब सवरभ शून्यकर्षण में है जो आकाश गंगाए शून्यकर्षण में है अब ये शून्यकर्षण में स्थिति में है ये ये जो व्यापक वस्तु से घूरता वस्तु में नहीं है इस निष्कर्ष में मैं आया तब क्या होगा तो वो ही है पानी और मिश्री पानी में मिश्री गुल के रहता है इसी बात जो मिश्री की संपूर्ण अणुओं के अणुओं में और अणुओं के परमाणुओं में परमाणुओं के अंश में परमाश के और अंग प्रत्यंगों में ये जो घुला गु, हुआ भिगा हुआ चीज बनता <laughs> इसी विधि से सत्ता में यावत वस्तु भिगा हुआ प्रमाणित भिगा हुआ प्रमाणित होने का पूरा तर्क जुड़ गये और प्रमाण में हर वस्तु ऊर्जा संपन्न नहीं है क्रियाशील ही है ठीक तो जहां एक वस्तु है वह वस्तु यदि इतना कर सकता था ये व्यापक में गड्ढे बन, बन जाना था अभी तक बहुत सारा ठीक है धरती में एक पत्थर गाड़ दो तो वो प, पत्थर की जगह में मट्टी नहीं रहेगा वो पत्थर निकाल दो तो वह गड्ढा दिखता ही है ठीक है वही चीज हम पानी में रखते हो उतना जगह में पा, पानी नहीं रहेगा पत्थर निकाल दो उतना पानी घट जाएगा ये भी हम देख चुके हैं एक गिलास में एक कंकड़ डाल दो जितना लम्बी चौड़ी कंकड़ वो ग्लास भरा हो वितना जितना लंबा चौड़ी ये कंकड़ है उतना पानी उससे बह जाएगा यह हम देखा है हमने समझा है ठीक है ना ये ये ये जो व्यापक वस्तु मैं कहीं गड्ढा होता है ना घटता है ना बढ़ता है तो ऐसे इसी में सभी वस्तु में शून्यकर्षण में हैं इन दो आ, मैंने इससे प्रमाणों से हमको पता लगता है ये सब क्रियाशील है इन तीनों कारणों से हमको पता लगता है हर वस्तु सत्ता में भीगा।, भीगा रहना स्वयं इस, इस सिद्धांत का प्रतिपादन है सत्ता पारगामी है पारगामी नहीं होता तो का भिगना बनता है भाई पारगामिता वशी ये भीगा हुआ है ऊर्जा इसीलिए नाम है ये सभी वस्तु ऊर्जित है नहीं? बल संपन्न है इस आधार पर ऊर्जा का है नाम रखा है नाम के बारे में बहुत लोग परेशान नहीं होना चाहिए तो वास्तविक रूप में वस्तु बोध हो गया है उसका नाम आप यदि इससे अच्छी सुटेबल कोई नाम हो सकता है सार्थक नाम हो सकता है ऐसा रख ही सकते हैं इनका नाम रेखा रखा मैंने कहा रेखा नहीं रे ये बेटा है हम नाम रख लिया अब बेटा कहने पर भी हां कहती है रेखा कहने पर भी हां कहती है बोलो सही सही बात है सही बात सार्थक होना चाहिए इंगित होना चाहिए बोध होना चाहिए यही मुख्य बात इस ढंग से गया ये भी इस बीच में लोगों ने प्रयत्न किया जो स्पेस कर्व होता है टेढ़ा होता है ये भी प्रयत्न किया वो सब तो प्रश्न चिन्हों में जकड़ करके खुदे कर रहे हैं उसके बारे में अपने को बहुत ज्यादा तर्क करने की जरूरत नहीं है ये जरूरत है हम अपने को समझने के क्रम में जितना जरूरत है वो सब विश्लेषण हो जाना चाहिए जी उसमें हम सम्मत हैं इसमें पूरा सम्मत है मनुष्य अपने अपने समझदारी को परिपूर्ण बनाने के लिए जितना तर्क चाहिए वो सारे तर्क को उपयोग करना चाहिए ठीक है और वो सारा तर्क का उत्तर अस्तित्व में सहज रूप में विद्यमान है ये उत्तर कोई आदमी का उपज नहीं है अस्तित्व में है हाई देखोग संयोग से मैं समझ गया वो चीज आप भी समझ सकते हो आप भी समझेंगे ये भी समझेंगे बोलो मैं कितना सुंदर हो गया ये बात इस ढंग से इसमें बहुत सारे बात अपने आप से ठीक हो गई मनुष्य जो है ना तमाम चमत्कार सिद्धि की ओर दौड़ता रहा वो सब वैसे ही है ये भी पावर पैसा की ओर दौड़ता रहा वो भी व्यर्थता दिखाई पड़ती है उपयोगिता सदुपयोगिता प्रयोजनीयता के अर्थ में मनुष्य को दौड़ के एक रास्ता बनाता है ये रास्ता यदि ठीक लगता है उसमें दौड़ के देखना चाहिए क्या गमाते हैं क्या पाते हैं वो सबको देखा जाए बाबा एक एक छोटी सी बात और रह गई कि सत्ता में अनंत इकाइयां डूबी भीगी हैं ऐसा आपने कहा तो वे परस्परता में भी अनंत कोणों से प्रकाशित होती हैं या उनकी परस्परता इस तरह की कोई बात आप बोले हैं उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए यह बात है इसमें एक सूत्र लिखा है प्रत्येक एक अपने में अनंत कोण संपन्न है अनंत संपन्न है अनंत कोण किसी न किसी दिशा में सीधा रेखा में जाता है और उस सीधा रेखा में वो वस्तु प्रतिबिंबित रहता ही है सामने एक वस्तु होना चाहिए कोण जो है ना कहीं न कहीं जाकर के कोई टिकता है तो कोई वस्तु के ऊपर ही टिकता है किसी एक के ऊपर ही जाके टिकता है नहीं तो वो कौन जाता ही रहेगा ठीक है ना अंत विहीन विधि से जाता ही रहेगा सामने एक वस्तु दिखते तक वो कौन जाता ही रहेगा बात रहे ना तो जहां वस्तु मिलता है उसी के ऊपर वस्तु प्रतिबिंबित रहता है अच्छा। क्या बात है इस ढंग से वस्तु प्रकाशमान है ये बात का प्रमाण होता है वस्तु प्रकाशित है इस प्रमाण के साथ हर वस्तु में प्रकाश समायी हुई है इस तथ्य उजागर होता है उस परिप्रेक्ष्य में ये सब चीज को एकत्रित किया हर वस्तु में प्रकाश समाहित है इसीलिए हर वस्तु प्रकाशित है आप हम देख पाए चाहे नहीं देख पाए समझ पावे चाहे ना समझ पावे हर वस्तु अपने में प्रकाशमान है इस बात का पुष्टि में ये सब सूत्र अपने आप से ही कटा हो गए इस ढंग से प्रत्येक एक में अनंत कोण समय हुई स्पष्ट होती है ठीक है वो प्रकाश मानता के अर्थ में है यह सार्थकता क्या चीज है इसका अनंत कोण का प्रकाश मानता है प्रकाश मानता तब पता लगता है किसी के ऊपर प्रतिबिंबित होता है आपका प्रतिबिंब मेरे ऊपर होने के फलस्वरूप आपका प्रकाश मानता हमको समझ में आता है वैसे ही आपके हालत भी है सबका हालत ऐसे ही है जो तर्क संगत प्रश्न आपके प्रतिपादन के सिलसिले में आते हैं उसका आप बहुत बढ़िया उत्तर दे लेते हैं बढ़िया। लेकिन जब कोई आपके साथ कुतर्क करता है तब आप उससे कैसे निपटते हैं उससे निपटने की विधि मुझको जो मिली है वो ये है अभी तक निपटा हो आगे जो जैसा आएगा उसके साथ पैसा निपटेंगे ठीक है <laughs> कुतर्क <laughs> के साथ एक फार्मूला नहीं है कुतर्क के साथ एक फार्मूला नहीं थे। नहीं होता है उसका ध्रुव एक होता है जी। क्या है कुतर्क करता है उनके साथ दयापूर्वक उत्तर देना शुरू होता है दया ध्रुव है कुतर्क उत्तर का ध्रुव है दयापूर्वक ही उत्तर हो पाता है दूसरी विधि से कुतर्क के साथ कोई तर्क होता नहीं। <laughs> कोई तर्कपूर्ण उत्तर नहीं होता तो कुतर्क के लिए उसकी क्या है दयापूर्ण विधि का क्या प्रयोजन क्या है वो विधिवत तर्क संगत हो जाए अच्छा ये कामना से उनको ज्ञानार्जन कराया जाता है